मानुभाव आत्मीक्षण की कक्षा अपने किए हुए कर्मों को देखना शुभ अशुभ दोनों कर्मों को आत्मिक्षण की विधा व्यक्ति इसको स्वयं करता है और स्वयं करते हुए यदि अपने अंदर विशेषता देखता है तो पीठ भी स्वयं थक थपाता है शाबासी अपने आप अपने को दे लेता है और यदि दोष देखता है अवगुण अपने अंदर देखता है तो दंडित भी स्वयं करता है आत्मिक्षण करने वाला दूसरे के आश्रित नहीं होता बहुत सारे दोष ऐसे हमसे हम होते रहते हैं जिन दोषों से हम परिचित होते हैं और जिन दोषों से हम परिचित हैं परिचित होने के बाद एक मानसिकता बन जाती है व्यक्ति की कि दूसरे से अपने दोष पूछने चाहिए और जब दूसरे से दोष पूछता है तो अपने आप को कुछ अच्छा अनुभव करता है कि मैं ज्यादा अच्छा हूं कि दूसरे से दोष पूछता हूँ अब विचारणीय बात यह है कि दूसरा व्यक्ति हमारे दोष बता देता है हम किसी के पूछने पर उसके दोष बता देते हैं क्या वह, वह व्यक्ति जिन दोषों से स्वयं परिचित है उन दोषों को क्या उसने दूर कर लिया जब स्वयं जिन दोषों से परिचित है उन दोषों को अब तक उसने दूर नहीं किया है तो जो दूसरों से पूछे हैं पूछने के बाद कौन सी गारंटी है कि दोष बताने के बाद वो दूर कर लेगा लेकिन एक मनहप्रवृति ऐसी हम बना लेते हैं कि दूसरे से दोष पूछने आगे बढ़ जाते हैं पूछने के लिए और उसमें कहीं न कहीं हमारी तुष्टि का भाव रहता है कहीं न कहीं अपने आप को अच्छा प्रदर्शन करने का भाव रहता है दो शब्द होते हैं एक दर्शन होता है और एक प्रदर्शन होता है शब्दों में कोई बड़ा भेद नहीं है दर्शन उसी दर्शन शब्द के सामने एक उपसर्ग लगा दिया प्रदर्शन अब इस दर्शन का विवेचन करेंगे आप तो इस दर्शन के अंदर सौ प्रतिशत दर्शन सत्य तक लेकर के जाता है और इसमें पूर्णतः सत्यता होती है लेकिन इसी दर्शन के सामने प्र लगा दिया जिसको हम आप प्रदर्शन कहते हैं इस प्रदर्शन में कितनी सत्यता होती है सत्य कहीं छिप जाता है और लवादा उड़ा दिया जाता है प्रदर्शन करने लग जाते हैं प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति कैसा होता है एक और शब्द बोलता हूं आपके सामने दो शब्द हैं एक आचरण होता है और एक आवरण होता है आचरण और आवरण इन दोनों में भी बहुत बड़ा अंतर है आचरण तभी ये आवरण तभी सौभाग्यमान होता है जब आचरण ठीक होता है मैं इस कक्षा में ऊपर से नीचे आया हूं ऊपर रहता हूं तो ये चद्दर उतार करके रहता हूं लेकिन यहां आया तो आवरण ओढ़ करके आया हूं आवरण चढ़ा करके आया आवरण क्यों चढ़ाना पड़ा कि क्योंकि अपने आप को कुछ विशेष दिखाना है और ये कोरे आवरण कोरे लवाबे जब तक ठीक नहीं दिखेंगे कब तक जब तक हमारा आचरण ठीक नहीं होता तब तक ये आवरण किसी काम के नहीं होते और ये प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आवरण ओढ़ करके चलता है अपने आप को लाबादे के अंदर बांध करके जलता है आजकल एक फैशन आ गया है साधना साधना साधना और हमारे गुरुकुलों में जिस ब्रह्मचारी की प्रवृत्ति शास्त्र में नहीं होती शास्त्र पढ़ नहीं सकता अयोग्य है अयोग्य होते हुए इससे कन्नी काटेगा और कहेगा मैं तो साधना कर रहा हूँ आप देखना ऐसे साधकों को जिनकी योग्यता मेहनत करने की उस शास्त्र में रुचि नहीं होती वो शास्त्र से दूर हटने के लिए एक आवरण ओढ़ लेता है मैं तो साधना कर रहा हूँ साधना कितनी कर रहा है पता आपको कभी उसके पास 24 घंटे रहकर के देख लीजिएगा पता लग जाएगा साधना का स्तर क्या है फेसबुक चलती है 24 घंटे में से 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे फेसबुक चलती है इसकी दो तीन घंटे फोन पे बात करता रहता है और कुछ आजकल और इंटरनेट वर्कशॉप चल पड़ा इसपे टाइम काट देता है कुछ सोने में टाइम काट देता है और बैठ भी गया तो लटके लेकर के टाइम काटता है साधना चल रही है संध्या में बैठ भी गया तो इसको तत्काल नींद आती है शास्त्र में तो इसकी गति हुई नहीं, गति हुई नहीं लेकिन रास्ता तो ये अपना रखा है और आज एक फैशन आ गया साधना का नाम ले दो आप जैसे लोग बड़े प्रभावित तो होते हैं लवादा ओढ़ रखा है आवरण डाल रखा है प्रदर्शन कर रहे हैं जब जब प्रदर्शन होता है जब जब आवरण ओढ़ लिया जाता है तब तब सत्य को ढक दिया जाता है सत्य बहुत परे परे रहता है और सची ने माता हुई करने वाला व्यक्ति कभी लवादा नहीं ओढ़ करके चलता कभी प्रदर्शन करने वाला नहीं होता जैसा होता है वैसा ही अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुत करना चाहेगा उसके अंदर निश्चंता अधिक मिलेगी और मनोभाव उसके कुछ अलग ही मिलेंगे कल कुछ मनोभावों की चर्चा आपके बीच में की थी लज्जा ग्लानि की बात मन के भाव है एक और भाव पैदा होता है मन में जिसको भय का भाव कहते हैं भय हमें लगता है जब भय लगता है तो ये मन का भाव कहीं न कहीं हमें दोष से बचा लेता है लेकिन ये भय लगता किसको है भय किसको लगता है जो व्यक्ति तमोगुणी होते हैं समाज में बदनामी से डरते हैं अथवा अन्य किसी दंड से डरते हैं यही भय है और ये भय जब हमारे अंदर तमोगुण की प्रवृत्ति होती है तब भय उत्पन्न होता है तमोगुणी व्यक्ति बहुत निचले निचले स्तर का होता है और मैंने पहले ही दिन कुछ तमोगुण के लक्षण रखे थे उनको भी पूरा करूंगा समय मिलेगा लज्जा की स्थिति जो होती है ये रजोगुणी लोगों में हुआ करती है वो तो देखता है कि मेरी बेज्जती हो जाएगी और लज्जा के भाव कल हमने देखे थे जब हमारी गलती कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ लेता है पकड़ लेता है तो जिसने गलती हमारी पकड़ी है उसके सामने जाने से हमें लज्जा आएगी वहां लज्जा पैदा होती है और ग्लानि के भाव सत जो सत्य लोग होते हैं जिनका कुछ अंत कर्ण शुद्ध होता है अंत कर्ण शुद्ध होने वाले लोगों को ये ग्लानि के भाव पैदा हुआ करते हैं ग्लानि के भाव वो तो देखता है की ओहो क्या कर बैठा ये बहुत बड़ा गलत कार्य हो गया ये मनोभावनाएं हमारे अंदर सतत चलती रहती हैं, ये उठती और दबती रहती है आत्मनिक्षण करने वाला व्यक्ति इन भावों को देखता रहता है और जब ठीक ठीक आत्मनिक्षण होने लगता है तो एक और ऊपर ऊपर कर्मों का निरीक्षण नहीं करता उस कर्म की आत्मा तक पहुंचता है कि ये कर्म की आत्मा क्या है जो हम कर्म करते हैं उस कर्म की आत्मा क्या है उस कर्म की आत्मा कहते हैं भावना को जो हम कर्म करने चले थे इस कर्म करने के पीछे हमारे भाव क्या हैं, हमारी भावना क्या है ये भावना उस कर्म की आत्मा है जब व्यक्ति इस भावना को पकड़ने लगता है कि मैंने ये कर्म किया था किन भावों से युक्त तो होकर के किया था आत्मिक्षण की गहराई में पहुंच जाएगा व्यक्ति और ये भाव प्रधान ही होते हैं जैसी हमारी भावना होगी और जिस भावना से युक्त होकर के हम कर्म करेंगे उतने ही वैसे वैसे संस्कार हमारी चित्त के ऊपर पड़ेंगे हमारी भावना क्या थी उस भावना से युक्त होकर के कार्य किया है बहुत प्रबल भावना थी किसी को हानि पहुंचाने की अंदर से भाव बहुत ज्यादा पैदा हो रहे थे और हमने दूसरे की हानि कर ही डाली इस भावना से युक्त होकर के जो कर्म किया है इस भावना से जो चित्त के ऊपर गहरे संस्कार पड़ेंगे ये साधारण संस्कार नहीं पड़ने वाले व्यक्ति जब विषय भोग भोगता है विषय भोग भोगता है तो उसके पीछे भावना क्या है उस भावना को लेकर के प्रबल भावना है उस कर्म का वेग कितना है उस भावना का वेग कितना है उस वेग को देखकर के चलने वाला व्यक्ति उस वेग के आधार पर हमारे चित्त के ऊपर संस्कार पड़ते हैं कितने बड़े वेग उठते हैं तो एक साधारण व्यक्ति गलती कर देता है क्रोध का वेग तो आया लेकिन इतना तीखा वेग नहीं आया बहुत तेज वेग नहीं आया लेकिन जिस व्यक्ति से हमारा ईर्षा द्वेष चल रहा है जिस व्यक्ति से ईर्षा द्वेष चल रहा है वो व्यक्ति गलती कर देता है उस समय अपने वेग को पैमाने से नाप करके देखिएगा कि कितना वेग उठता है उस समय एक बच्चा गलती करता है बच्चे के ऊपर हमें क्रोध आया है क्रोध आया उस क्रोध का वेग देखिएगा कि कितना वेग है एक और दूसरा बड़ा व्यक्ति गलती करता है उस समय हमें क्रोध आया वो उस क्रोध के वेग को देखिएगा और जो हमारा शत्रु है वो शत्रु ने यदि गलती की है फिर भी हमें क्रोध आया है लेकिन उस क्रोध का वेग देखिएगा कितना वेग होता है हमें मन के भाव हैं और इन मन के भावों के इन वेदों के आधार पर हमारे चित्त के ऊपर संस्कार पड़ते हैं अच्छे या बुरे एक व्यक्ति यज्ञ हवन करता है दैनिक दैनिक यज्ञ हवन एक कर्म है एक कर्म होते हुए इस कर्म के पीछे भावना क्या है एक व्यक्ति की भावना है कि मैं दैनिक यज्ञ करता हूँ तो लोगों को बताऊंगा कि मैं दैनिक यज्ञ करता हूँ पंच महायज्ञों में से जो ऋषि ने लिखा है भावना ये है कि दूसरों को दिखाना है भावना ये है कि प्रदर्शन करना है ठीक है वो यज्ञ करा है उसका भी कुछ लाभ होगा लेकिन इसके पीछे भावना कुछ प्रदर्शन करने की है प्रदर्शन करने की भावना है तो मन के ऊपर उस भाव उस कर्म के क्या संस्कार पड़ेंगे एक व्यक्ति इसी यज्ञ रूपी कर्म करने के लिए भाव क्या रखता है कि मैं यज्ञ कर रहा हूं इस यज्ञ कर्म करने से वातावरण की शुद्धि होगी लोगों को लाभ होगा परोपकार का कार्य होगा एक ये भावना लेकर के वही कर्म किया है क्या संस्कार पड़ेंगे एक व्यक्ति और इसी कर्म को करता है यज्ञ कर्म रूपी करता है तो उस समय उसकी भावना क्या होती है कि मैं ये जो शुद्ध कर्म कर रहा हूं इस कर्म करने से वातावरण की तो शुद्धि होगी ही होगी लेकिन मेरे अंत की भी शुद्धि होगी एक व्यक्ति की ये भाव है तीनों की भावनाओं में एक ही कर्म है अलग अलग अंतर है कर्म एक ही है लेकिन संस्कार कैसे पड़ेंगे वो हमारे आत्मीक्षण पर निर्भर करता है कि हम अपने आप को कितनी गहराई से तोल करके चलते हैं कितना बड़ा पैमाना हमारे पास है कि हम उस पैमाने को लेकर के अपने आप को नाप ले संस्कारों के वेग बहुत जोर से चलते हैं और जो व्यक्ति उन वेगों को रोकने वाला होता है रोक लेता है वो व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति कहलाता है कितना बड़ा बलवान व्यक्ति कहलाता है हमारे गुरु जी आचार्य प्रद्युम्न जी जिस समय गुरुकुल खानपुर में पढ़ता था वो योगदर्शन पढ़ाया करते थे सुबह सुबह पांच बजे सुबह सुबह योग दर्शन पढ़ाते थे कभी चार बजे बुला लेते उस समय बड़ी अच्छी आध्यात्मिक चर्चाएं होती थी चर्चाएं होती थी तो वेग की बात करते थे वेग की बात और ये हरियाणा वाले उस वेग को गेड़ भी बोलते हैं गेड़ बन गया गेड़ और ये ट्रक ड्राइवर क्या बोलते हैं जब ट्रक चल रहा हो और एक गति बन गई है गति बन गई है और अचानक सामने से गति अवरोधक आ जाए ब्रेकर आ जाए तो कैसा लगता है ये ट्रक ड्राइवर शायद कहते हैं मौसम बन गया अब मौसम कुछ और भी बोलते होंगे एक गति बन गई है वो गेड़ वो जब बना है कह रहे हैं कि किसी पहाड़ के ऊपर से 50 किलो का पत्थर लुढ़कता हुआ रहा हो उस 50 किलो वजन के पत्थर का गेड़ जो है गति जो है वो चल रहा है ऊपर से लुढ़कता गिरता हुआ उस लुढ़कते हुए पत्थर को हमें रोकना है रोकना है तो कितने बल से रोकना पड़ेगा क्या 50 किलो वजन बल से वो पत्थर रुक जाएगा नहीं रोकने वाला ऊपर से वजन 50 किलो का है लेकिन गति उसकी कितनी है उस गति के आधार पर 50 किलो का हम उसके सामने पत्थर रखेंगे वो 50 किलो का पत्थर उसको रोक नहीं सकता उसके लिए तो कई गुना बल चाहिए तब हम उसको रोक सकते हैं ऐसे ही हमारे संस्कारों के वेग बनते हैं गेर बनते हैं उन संस्कारों को रोकने के लिए देखिएगा की कि कितना प्रबल हमें मेहनत करनी पड़ती है जीवन में आप अनुभव करेंगे खान पान का ही ले लीजिए। मेरे जैसे को भोजन में लस्सी अच्छी लगती है लस्सी अच्छी लगती है और दर्द हो जोड़ों में दर्द चल रहा हो और बड़ा तेज दर्द चल रहा हो तेज दर्द चल रहा है सामने लस्सी आ गई है छाछ आ गई आधे वो संस्कार उठाया और संस्कार ने गति दे दी है गेड़ बना दिया है अब पिएगा तो निश्चित रूप से फल भोगेगा दर्द बढ़ेगा घटेगा नहीं लेकिन सामने आ गया सामने आ गया तो उस गति के अनुसार चलते चले गए चलते चले गए तो पी ही जाएगा और यदि उसके विरुद्ध उसके विपरीत विचार प्रबल विचार उठा लिए तो वो अपने आप को व्यक्ति रोक सकता है हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती चली जाती मिलती चली जाती है इसलिए आत्मिक्षण जो है हम कर्मों की आत्मा तक पहुंच जाएं अर्थात इस कर्म करने के पीछे हमारे भाव क्या है हमारी भावना क्या है से बात को पकड़ने वाला व्यक्ति आत्मनीक्षण करने में ज्यादा कुशल कहलाएगा एक व्यक्ति मोटे मोटे ऊपर ऊपर के कर्मों को देख पाता है एक व्यक्ति और सूक्ष्म कर्मों को देख पाता है और एक व्यक्ति उनके भावनात्व तक पहुंच जाता है ये आत्मनीक्षण करने वाला व्यक्ति सबसे बढ़िया माना जाता है श्रेष्ठ माना जाता है हमारे कर्मों की स्थिति क्या है हम दोष दूर करना चाहते हैं दोष दूर करना चाहते हैं तो दोष किस किस प्रकार के हैं हमारे विद्वान सन्यासी बोला करते हैं जब खांडव प्रस्थ जिसको इंद्रप्रस्थ बोलते हैं आप आजकल दिल्ली पांडवों को दे दिया पांडवों को जब ये वन दिया ये भू दे दिया पांडवों ने देखा कि उजड़ी हुई जगह दी है लेकिन क्या किया पांडवों ने उस जंगल को काट करके साफ करके महल तैयार कर दिए एक बहुत बड़ा नगर बसा दिया जब वो पेड़ काटने शुरू किए होंगे तो उन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े वृक्षों को काटा होगा जब बड़े बड़े वृक्ष कट चुके होंगे बड़े बड़े वृक्ष कटने के बाद ऐसा लगता है कि मैदान साफ हो गया लेकिन मैदान साफ तो नहीं हुआ क्या देखते हैं बड़े वृक्ष कटने के बाद नीचे झाड़िया मिलती हैं। झाड़ी देखी उन झाड़ियों को भी काट डाला झाड़ी काट करके फेंकी तो देखा कि झाड़ियों के नीचे और घास फूस है उस घास फूस को भी उखाड़ डाला एक तरह से देखता है की मैदान साफ हो गया लेकिन अभी भी मैदान साफ तो नहीं हुआ है अभी बचा क्या है बड़े वृक्ष काट दिए हैं झाड़ियां काट दी हैं, घास फूस साफ कर दिया है अब बचा क्या है बचा है तो उन सभी की जड़ अंदर बची हुई है उन बड़े वृक्षों की उन झाड़ियों की उन घास फूस की जड़ अंदर बनी हुई है जब तक इस जड़ को उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे इसके बाद फिर वही स्थिति हो सकती है आत्मरीक्षण करने वाला व्यक्ति पहले अपने मोटे मोटे बड़े बड़े दोषों को दूर करने लग जाता है बड़े बड़े मोटे मोटे दोष कौन से बहुत सामान्य सी बात चप्पल निकालते हो चप्पल निकालने का क्या तरीका है कैसे हम चप्पल निकालें किधर निकाले किस विधि से निकालें बहुत छोटी सी बात है ये बहुत सामान्य सा है जब हम घर पे जाते हैं दरवाजा कैसे खोला जाता है दरवाजा कैसे बंद किया जाता है एक दरवाजा खोलता है भट्ट से और एक दरवाजा बंद करता है भट्ट से लगाता हुआ बहुत छोटे छोटे ऊपर ऊपर की मोटी मोटी बातें हैं इन मोटी मोटी बातों को देख करके वो आत्मिक्षण करने वाला व्यक्ति पहले अपने बाह्य मोटे मोटे दोषों को दूर करने लगता है जब ये मोटे मोटे दोष दूर हो जाते हैं तो उनके नीचे छिपे हुए वो झाड़ियां दिखने लगती हैं। छोटे दोस्त तब तक नहीं दिखेंगे जब तक ये बड़े बड़े दोष हम दूर नहीं कर लेंगे और जब वो बड़े बड़े दोष दूर किए तो ये झाड़ियां दिखने लगी और सूक्ष्म दोष दिखने लगे उन दोषों के ऊपर भी ये पिल गया है और बड़े पेड़ों को काटना हो बड़े दरखत को काटना हो तो मेहनत कम लगती है लेकिन झाड़ियों को काटना हो कटीली झाड़ियों को तो मेहनत ज्यादा पड़ती है तो उनको भी उखाड़ डाला ये कुछ छोटे दोष दूर किए तो एक और श्रृंखला दिख गई है बहुत ज्यादा छोटे छोटे और सूक्ष्म दोष दिखाई देने लगे आत्मीक्षण करने वाला व्यक्ति इनको देखता है दूर करता चला जाता है और जिसका विशुद्ध आत्मीक्षण है वो व्यक्ति उनकी जड़ों तक पहुंच जाता है और उनकी जड़ों को उखाड़ करके फेंक देता है ये आत्मीक्षण की विधा कर सकती है दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा इसलिए यदि साधना पथ पर हमें आगे बढ़ना है ये आर्थवीक्षण दैनिक चर्या का एक अंग होना चाहिए नित्य प्रति हम बैठ करके अपने आप को थोड़ा सा देख और देख करके हम आगे बढ़े या पीछे हटे या वहीं के वहीं खड़े हुए हैं ये स्थिति देख लें और स्थिति देख करके अपने अंदर सुधार करने लग जाएं निश्चित रूप से ये आत्मिक्षण हमें योगी बना देगा महात्मा बना देगा चलिए पिछली चर्चा को पूरा करने के लिए कुछ और बोल देते हैं कल आपकी अंतिम कक्षा होगी सुअर को गंदगी पसंद है और ये मन जो है कहीं न कहीं इस मन को हम सुअर बना लेते हैं और उस गंदगी को हम देख रहे थे ईर्षय घृणी त्वसंतुष्ट तो ये कई सारी बातें ये गंदगी है और इस गंदगी में हम अपने मन को लगा, ले, लगा लेते हैं और जब हम मन को इस गंदगी में लगाते हैं तो निश्चित रूप से सुअर चराने वाले होते हैं देख रहे थे घृणी घृणा का भाव जब जब व्यक्ति घृणा करेगा ईर्ष्या करेगा कहीं न कहीं दुख से दुखी होगा जी ने कहा तीसरी गंदगी है लिखा असंतुष्ट हो। मन में असंतोष रहना असंतुष्ट रहना अपने आप को ठीक व्यवस्थित न कर पाना ये भी एक दुख का कारण है कितने असंतुष्ट रहते हैं एक व्यक्ति थोड़ा कमजोर है कमजोर है तो अपने शरीर से असंतुष्ट है भगवान थोड़ा सा मोटा बना देता गाल थोड़े फूले फूले होते तो अच्छा लगता अब गाल भी फूल गए हैं मोटे मोटे हो गए मोटे मोटे होने के बाद कुछ और असंतुष्टि का कारण बन जाता है वो कह रहे हैं कि दुख है, एक है असंतुष्ट व्यक्ति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दुखी रहेगा परेशान रहेगा और ऐसा असंतुष्ट व्यक्ति व्यर्थ की चिंताएं बहुत करता है व्यर्थ की चिंता फालतू की चिंताओं में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिसको अंग्रेजी में टेंशन बोलते हो टेंशन ये टेंशन बड़ी पाल लेता है आदमी फालतू की हलतूगी टेंशन हम जा रहे हों जा रहे हों तो कोई अपरिचित व्यक्ति हमें नमस्ते करके चला जाए अपरिचित व्यक्ति ने नमस्ते कर दिया तो दिन भर सोचता रहा कि भला आदमी था कौन भला आदमी था कौन एक नमस्ते ने टेंशन घुझेर दी और इनकी तो बात ही अलग है पति पत्नी जा रहे हों और कोई अपरिचित लड़की महिला पति देव को नमस्ते करके चली जाए फिर देख लेना इनका हाल साल भर पति की जान खा लेंगी फी कौन वो फी कौन बस गई चिंता व्यर्थ की चिंताएं करने लग जाते हैं एक व्यक्ति तीसरी मंजिल पर टहल रहा था तीसरी मंजिल पर टहल रहा था हवा खा रहा था कुछ सोच भी रहा था अचानक एक व्यक्ति आया और कहा कि करतार सिंह तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई वो मर गई वो विचलित हो गया और इतना विचलित हुआ कि सीढ़ियों का रास्ता भूल गया और ऊपर से ही छलांग लगा दी जब इसने ऊपर से छलांग लगाई और थोड़ा सा नीचे आया तो इसको याद आया कि भले आदमी तेरे तो लड़की ही नहीं है एक्सीडेंट किसका हुआ लड़की है नहीं एक्सीडेंट किसका और नीचे या थोड़ा सा तो इसको याद आया कि पगले तेरा तो ब्याह भी नहीं हुआ तेरा तो विवाह भी नहीं हुआ है और जब धड़ान से जमीन पे गिरा तो इसको फिर याद आया कि भले आदमी तेरा तो नाम भी करतार सिंह नहीं है अब फालतू की चिंता कितनी चिंता हम डाल करके रखते हैं व्यर्थ की चिंताओं में ये क्यों होता है व्यक्ति कहीं न कहीं अपने व्यवहार से अथवा दूसरों से असंतुष्ट रहता है असंतोषी व्यक्ति छोटी छोटी बातों में ऋषि दयानंद जी ने एक बहुत छोटी सी पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है व्यवहार भानु और उस व्यवहार भानु में ऋषि दयानंद जी परस्पर के व्यवहार लिख रहे हैं यदि व्यक्ति का परस्पर का व्यवहार ठीक हो जाता है एक दूसरे को संतुष्ट कर देते हैं जब संतुष्ट हो जाते हैं तो इसका फल क्या मिलता है वहां दो व्यक्तियों के नाम लेकर के ऋषि ने लिखा है वो सबके साथ घटते हैं श्लोक लिखा मनु का संतुष्टो भार्य भर्ता भर्तरा भारिया तथा कुले नि कल्याणम तत्र वै ध्रुवम ऋषि कह रहे हैं कि कल्याणम तत्र वही ध्रुव वहां स्थिर कल्याण होता है ध्रुव कल्याण होता है अर्थात स्थिर सुख होता है कहा जहां एक दूसरे से व्यक्ति संतुष्ट रहता है एक दूसरे के व्यवहार से संतुष्ट व्यक्ति जहां होंगे वहां निश्चित रूप से अधिक सुख मिलेगा और जहां एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है वहां व्यक्ति सुखी नहीं मिलेगी परिवार में कहीं न कहीं दुख मिलेगा आप गृहस्थी ज्यादा बैठे हुए हैं और गृहस्थी की परिभाषा मैंने कई बार आपके बीच में पिछले शिविरों में रखी है गृहस्थी गृहस्थी एक पागल व्यक्ति ने परिभाषा की थी गृहस्थी की क्या परिभाषा की थी जिसकी हस्ती गिर चुकी वो गृहस्थी जिसकी हस्ती गिर चुकी वो गृहस्थी आप देख लीजिएगा कि आप हस्ती गिराए हुए हैं या बनाए हुए हैं लेकिन उस व्यक्ति की परिभाषा कहीं न कहीं कुछ न कुछ आज वर्तमान में अच्छी लग रही है ठीक लग रही है हमारे एक आयसवास के विद्वान हुए हैं जिन विद्वान का नाम है पानी मिल जाता तो अच्छा रहता पानी पिला दे, दे। जिन विद्वान का नाम था पंडित राम प्रसाद वीद अलंकार प्रोफेसर थे गुरकुल कांगड़ी के कुलपति रहे कुलपति रहे विद्वान थे विद्वान होते हुए उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी थी और मैंने कई बार आपके सामने वो घटना रखी है फिर रख देता हूँ कह रहे हैं कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी बहुत सारी पुस्तकों में से जिस पुस्तक का नाम उन्होंने रखा था वैदिक आदर्श परिवार वैदिक आदर्श परिवार व पुस्तक लिखी पुस्तक लिखी तो बहुत पहले छपी थी अब पुनः उसका मुद्रण हुआ है पुनः मुद्रण उनकी पत्नी ने करवाया है वो ज्वालापुर रहते थे आज भी उनका घर है उनकी पत्नी आज भी ज्वालापुर में रहती हैं वो पंडित राम प्रसाद वीर जी कई वर्ष पूर्व इस संसार को छोड़ करके चले गए अब जब वो नई पुस्तक छपी है नई पुस्तक छपी तो इनकी पत्नी ने कथन के अंदर एक अपना संस्मरण लिखा हुआ है एक संस्मरण लिखा पत्नी लिखती क्या है कह रही हैं कि जब हमारा विवाह हुआ विवाह हुआ तो एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए प्रक्रिया क्या करनी पड़ती है वे तो पति पत्नी होते ही यदि एक दूसरे को संतुष्ट करने की क्या प्रक्रिया होगी कह रही है कि जब व्यक्ति एक दूसरे की भावना को ठीक ठीक पकड़ता है भावना पकड़कर के उसकी भावना के अनुकूल चलता है निश्चित रूप से एक दूसरे को सुखी करने के लिए तैयार रहेंगे और आपस में संतोष के भाव पैदा होंगे लिखती हैं कि जब विवाह हुआ विवाह हुआ तो पहली बार ससुराल जाना हुआ ससुराल में जब गई गई तो मैंने अपने पति की भावनाओं को पकड़ना शुरू किया कि मेरे पति देव क्या खाना पीना पसंद करते हैं कैसा रहना सहना पसंद करते हैं क्या पढ़ना लिखना पसंद करते हैं किस प्रकार की बात पसंद करते हैं। वो ला रहे हैं धन्यवाद ले आएंगे ले आएंगे पिला दीजिए पुण्य कमा कीजिए मैं पी करके नहीं आया इसलिए प्यास लग गई बस थोड़ा ही बात का धन्यवाद अब रुकावट तो के लिए खेद है तो लिखती हैं कि जब पहली बार ससुराल गई ससुराल गई तो कह रही है कि मैंने अपने पति की भावना को पकड़ना शुरू किया सारी भावनाएं देखी और कह रही है कि मैं उनके अनुकूल आचरण करना शुरू कर दिया मैंने और कह रही है के कि केवल मैंने ही अपने पति की भावनाओं को नहीं पकड़ा मेरे पति भी मेरी भावना पकड़ते थे कि ये क्या चाहती हैं क्या खाना पीना पसंद करती हैं क्या क्या वो सारी भावनाएं पकड़ रहे हैं और कह रही है कि मेरे पति भी कुछ कुछ मेरे अनुकूल आचरण करते थे बोलते तो नहीं थे लेकिन एक दूसरे को देख करके एक दूसरे के अनुकूल आचरण करना शुरू कर दिया यही नहीं बताया था कि मैंने आपका आपका ऐसी ऐसी चीजें देखी इसलिए मैं ऐसा करती हूं उसने भी ये नहीं कहा ले आए धन्यवाद उसने भी ये नहीं किया कि मैं तेरे को ऐसा देखकर कि ये बात कर रहा हूं दोनों मन में लिए हुए हैं लेकिन आचरण अनुकूल चल रहा है दोनों का कह रही कि मैंने अपने पति को देखा कि मेरे पति देव काल खिचड़ी ज्यादा पसंद करते हैं रोटी की अपेक्षा तो एक दिन कह रही है कि मैंने अपने पति के लिए खिचड़ी बना करके तैयार की और खिचड़ी थाली में डाल करके पति के सामने रख दी खिचड़ी पति के सामने आई और कह रहे हैं कि पति ने बड़े आनंद पूर्वक उस खिचड़ी को खाया मैं देख रही थी बड़ा अच्छा लग रहा था अच्छे से वो खा रहे थे जो खिचड़ी खा चुके उन्होंने थाली एक तरफ सरका दी और करते हुए ये बनता था कह रही कि मुझे थाली उठाकर के ले जानी चाहिए थी दो देनी चाहिए थी लेकिन मैं उनके मुंह की तरफ देखती रही देखती रही वो तो कुछ न बोले न बोले मैं खड़ी रही गई नहीं गई नहीं क्यों नहीं गई क्यों नहीं गई जानती है देख लो हंस रही है तो जानती है इसलिए नहीं गई क्योंकि कुछ सुनना चाहती थी जब भोजन करते हैं तो क्या पूछती हैं जी नमक तो ठीक है नमक पूछती है कुछ और पूछती हो कह रही हैं कि जब वो पति देव नहीं बोले तो मेरे से रुका नहीं गया कि पहली बार खिचड़ी बनाई है तो लो कैसी बनी री के मैंने जब पूछा पति से कि पतिदेव खिचड़ी कैसी बनी खिचड़ी कैसी बनी तो पतिदेव ने मेरी प्रशंसा की और प्रशंसा करते करते नई नवेली दुल्हन हो पतिदेव उस दुलहन को अपनी पत्नी को एक शब्द कह दे क्या कि देवी जी तेरे हाथों में तो जादू है जादू खाना क्या बनाती हो उस समय इनका चेहरा देखना ओहो जैसे स्वर्ग में आ गए चेहरा फूल करके कुप्पा हो जाता है प्रसन्नता से कह रही है कि मेरा भी चेहरा इतना फूल करके कुप्पा हुआ कि पाक कला में तो तू ही निपुण है दूसरी कौन होगी कह रहे कि पतिदेव प्रशंसा तो कर रहे थे प्रशंसा करते करते पतिदेव ने एक शब्द और बोल दिया और शब्द था लेकिन और ये लेकिन शब्द कितना खतरनाक होता है जानते हैं किसी व्यक्ति की खूब सारी प्रशंसा करना और प्रशंसा करने के बाद ये लेकिन बोल देना कह रही की जब पतिदेव ने लेकिन बोला लेकिन बोला तो मेरा जो प्रसन्नता में चेहरा फूला हुआ था वो झड़ गया लेकिन सुनने के बाद मैंने सोचा कि लेकिन क्या हो गया लेकिन क्या हुआ मन में ही नहीं रखा पति से पूछ लिया की पतिदेव लेकिन क्या हुआ पति ने कहा कि देवी जी खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनी है लेकिन तूने खिचड़ी में हल्दी डाल दी बात इतनी सी थी हल्दी डाल दी तो कह रही है कि मैंने भी ताऊ में आकर के गलती नहीं मानी हल्दी के दस गुण के ना दिए पति देव हल्दी एंटीबायोटिक होती है आप हल्दी में डालने की बात करते हो यह होती है वो होती है दस गुण गिना डाले लेकिन कह रही हूँ कि मैंने पति की भावना तो पकड़ ली के पति खिचड़ी तो पसंद करते हैं लेकिन बिना हल्दी वाली खिचड़ी पसंद करते हैं और मन में ले लिया कि यदि पति बिना हल्दी वाली खिचड़ी खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकती अपने मायके आई उनका मायका दिल्ली में है मां के घर पे आई तो कह रही हैं कि मैंने एक महीना वहां रही एक महीना रही तो एक महीने में बारह पंद्रह दिन बाद खिचड़ी बनाकर के खाई और कैसी खिचड़ी खाई बिना हल्दी वाली खिचड़ी खाई भावना पकड़ ली के पतिरे बिना हल्दी वाली खिचड़ी खा सकते हैं तो मैं भी खा सकती हूँ हल्दी डालना बंद किया और बिना हल्दी वाली खिचड़ी खाने का पूरा अभ्यास कर लिया और अभ्यास करने के बाद फिर से ससुराल आई ससुराल आकर के दो चार दस दिन के बाद फिर खिचड़ी तैयार की खिचड़ी बनाकर के देवता के सामने रखी देवता के सामने रखी तो आज भी इस देवता ने बड़े आनंद पूर्वक भोग लगाया है खाने के बाद पोरों की भांति थाली एक तरफ की एक तरफ की कुछ मैं बोले मैं बोले तो कह रही है कि मैंने फिर से पूछ लिया कि पति अब की बार खिचड़ी कैसी बनी तो देवता फिर प्रशंसा करते हैं और बहुत प्रशंसा करने के बाद वही शब्द फिर बोल देते हैं कौन सा लेकिन जब लेकिन शब्द आया तो कहने लगी कि अरे जिस लेकिन से बचने के लिए एक महीना तपस्या करके आई हूं लेकिन तो फिर सामने खड़ा है पूछ लिया कि देवता अब की बार लेकिन क्या हुआ लेकिन क्या हुआ कह करी कि मेरे पति ने उत्तर दिया कि देवी जी खिचड़ी तो अब बार भी अच्छी बनी है लेकिन तुम्हें खिचड़ी में हल्दी नहीं डाली पहले क्या था हल्दी डाल दी और कह रहे हैं कि हल्दी नहीं डाली कह रही कि मेरे पति ने जैसे मैंने उनकी भावना को पकड़ा था कि बिना हल्दी वाली खिचड़ी पसंद करती है तो मैं भी बिना हल्दी वाली खिचड़ी खाऊंगी जब मैंने हल्दी के दस गुण फटाफट गिनाए थे मेरे देवता भी समझ गए थे कि देवी जी हल्दी वाली खिचड़ी पसंद करती है तो वो अपने घर पे हल्दी वाली खिचड़ी खाने का अभ्यास कर रहे थे और मैं अपनी माँ के घर पे बिना हल्दी वाली खिचड़ी खाने का अभ्यास कर रही थी आप देखें नहीं कि ऐसे घर में संतोष होगा या नहीं होगा संतुष्टो भार्य या भार्या भर्तरा कह रहे कि एक दूसरे से जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वो व्यक्ति सुखी मिलेगा और विदुर जी ने तीसरा व्यक्ति गिनाया असंतुष्ट हो अर्थात असंतोषी व्यक्ति निश्चित रूप से दुखी मिलेगा साथ साथ और सुन लो इसी के साथ लगी हुई कथा है तो इसलिए सुना देता हूँ एक और घर पे भोजन तैयार किया है देवी जी ने देवता जी घर पे आए भोजन लग गया है सामने आ गया देवता ने एक रोटी का कौर तोड़ा और कौर तोड़ करके दाल में लगाया और पहला ही कौर मुंह में डाला था मुंह में डाल करके इसने चबाना शुरू किया जैसे ही चबाना शुरू किया दांत के नीचे एक मोटी सी कंकड़ आ गई अब जैसे ही कंकड़ आई तो इसके साथ साथ इसको गुस्सा भी बहुत आ गया और गुस्से में पत्नी को दो चार गालियां दी डांट लगाई और बुलाया और बुला करके सामने डांट लगाते हुए कहने लगा कि देखती नहीं अरे भगवान ने तेरे को दो मोटी मोटी आंखें दे रखी हैं दाल में से कंकड़ नहीं निकाल सकती वापस उतर क्या मिला कि देवता जैसे भगवान ने दो मुझे मोटी मोटी आंखें दे रखी हैं, तेरे को भी तो बड़े बत्तीस मजबूत दांत दे रखे हैं कंकर नहीं चबा सकते अब आप देख लीजिएगा कि संतुष्टि कहाँ है और असंतुष्टि कहाँ है जब ये बात आएंगी कि मोटी मोटी आंखे मेरे पास हैं, तो बत्तीस दांत तेरे पास भी हैं। कर लो घर में समन्वय ऋषि व्यास ने विदुर के मुख से ये बहुत बड़ी बातें निकलवा डाली साधारण बातें नहीं है असंतुष्ट तो अगला व्यक्ति गिनाया है क्रोध नो नित्य संकित तो चौथा व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति होता है जिसके अंदर जितनी मात्रा में क्रोध होगा वो व्यक्ति उतनी ही मात्रा में दुखी मिलेगा और जिस व्यक्ति के अंदर जितना कम क्रोध होगा वो व्यक्ति उतना ही सुखी मिलेगा और ये क्रोध की स्थिति क्या है क्रोध में आकर के व्यक्ति बहुत बड़े विनाश कर देता है विनाश कितने बड़े विनाश कर देता है दुर्योधन के पास क्या था ईर्षा और क्रोध ही थी उस व्यक्ति के पास और कृष्ण की विशेषता आप देखने लगेंगे राजसूय यज्ञ हो रहा है उस राजू यज्ञ में कृष्ण ने एक मौका देखा एक अवसर देखा कि शायद ये दुर्योधन कुछ परिवर्तित हो जाए बदल जाए बदल जाए तो उस अवसर को कृष्ण चूकना नहीं चाह रहे थे चूकना नहीं चाह रहे थे तो काम क्या सौंपा है उस राष यज्ञ में दुर्योधन को सबसे बड़े सम्मान का कार्य सौंपा सबसे बड़ा सम्मान सबसे बड़े सम्मान का कार्य क्या सौंपा उस यज्ञ में आने वाले जो राजे महाराजे थे वो राजे महाराजे दुर्योधन के सामने सिर झुकाएंगे प्रणाम करेंगे और जो भेंट लेकर के आए हैं वो भेंट दुर्योधन के चरणों में रख देंगे सामान्य काम नहीं था बहुत बड़े सम्मान का कार्य था और कृष्ण स्वयं काम क्या कर रहे हैं, स्वयं काम कर रहे हैं विद्वानों के पैर धो रहे हैं पानी ले ले, ले करके और केवल पैर ही नहीं बोए उस रात यज्ञ में ऋषि महारि जिन पत्तलों के ऊपर भोजन कर रहे थे जिनके ऊपर खाना खाया था वो झूठा उठा, उठा करके कृष्ण फेंक रहे हैं एक तरफ सफाई का कार्य खुद लिया है और बहुत बड़े सम्मान का कार्य दुर्योधन को दे दिया लेकिन परिणाम क्या निकला परिवर्तन होने की अपेक्षा और बिगाड़ हो गया जब धन का अंबार लगता चला गया अंबार लगता चला गया तो धन के मन के अंदर और ज्यादा ईर्षा ने घर कर लिया और ज्यादा क्रोध पैदा हुआ है और सारी धन के ढेर को देख करके शकुनी के पास जाकर के मामा मेरा तन बदन चल रहा है ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं तत्काल विष खा लू और विष खा करके अपनी प्राण गवा दू मैं तलवार अपनी सीने में घोप घौं, लू और मैं अपने शरीर को नष्ट कर दू जब पूछा था कि पगले हो क्या गया हो क्या गया कहने लगा कि इन पालुओं का धन हमने इनको कंगाल करके ये जंगल दिया था और इन्होंने तो क्या बना लिया इनकी सारी चीजें देख करके मैं ईर्षा की अग्नि में जल रहा हूं मेरे अंदर क्रोध बहुत पैदा हो रहा है उस क्रोध का परिणाम क्या निकला ऋषि दयानंद जी लिखते हैं अपनी टीस अब अप अंदर से निकाल करके दुर्योधन के विषय में ऋषि दयानंद जी गाली नहीं देते कभी लेकिन अंदर से पीड़ित तो होकर के क्या लिखते हैं कि वो गोत्र हत्यारा देशद्रोही घाती कैसी कैसी बातें दुर्योधन के विषय में लिख डाली उसके क्रोध ने कितना बड़ा विनाश कर दिया कह रहे कि क्रोध नो नित्य शीत क्रोध ही व्यक्ति दुखी रहता है और ये क्रोध निश्चित रूप से सज्जनों माताओं गंदगी है और जब हम इस गंदगी में अपने मन को रमण करवाते हैं तो निश्चित रूप से समझिएगा की हम सुअर चराने वाले होते हैं क्रोध कैसी चीज है एक विद्वान ने कहा कि क्रोध जो है वो तेजाब जैसा है तेजाब जैसा तेजाब क्या करता है तेजाब वो करता है कि जब जिस पात्र में जिस बर्तन में तेजाब को डाला जाता है पहले उस बर्तन को जलाता है और बाद में उस बर्तन से बाहर किसी के ऊपर फेंका जाता है तो बाद में किसी को जलाता है क्रोध भी यही करता है सबसे पहले हमारे अंदर जो क्रोध पैदा होता है हम ही उस क्रोध से जल भुन चुके होते हैं बाद में किसी दूसरे की हानि हम करते हैं क्रोध करने वाला व्यक्ति अपनी हानि ज्यादा करता है या दूसरे की करता है अपनी हानि ज्यादा होती है भले ही क्रोध में आकर के दूसरे की बहुत बड़ी हानि दिख रही हो उसने कर दी हो लेकिन सबसे बड़ी हानि व्यक्ति अपनी क्रोध में कर लेता है छोटी सी बात कहकर के पीछे हट जाता हूं एक व्यक्ति ने आप देखेंगे हम क्रोध करते हैं क्रोध करते हैं तो चेतन वस्तुओं के ऊपर तो करते ही करते हैं जड़ चीजों के ऊपर भी करते हैं ले करके पटकते हैं यूं फेंक करके मारते हैं देखा पंद्रह हजार का मोबाइल खरीदा था क्रोध में आया दे मारा दीवार से खंडित हो गया क्रोध में आकर के देखा कि दीवार से सिर पटकते हैं मारते हैं नुकसान किसका करेगा एक व्यक्ति ने साढ़े सात सौ रूपए की एच घड़ी खरीदी एच हमारे अजमेर में भी कुछ था अब तो शायद वो एच वाला नहीं है एचएमटी घड़ी खरीदी जिस समय ये एचएमटी घड़ी आई थी तो उस समय दूल्हे को घड़ी और साइकिल दी जाया करती थी शायद दूल्हे के लिए आजकल तो मोटरसाइकिल और गाड़ियां हो गई और पता नहीं क्या क्या हो गए लेकिन जब सगाई होती थी उस सगाई पे पूछा करते थे कि भैया क्या मिला घड़ी साइकिल मिली घड़ी साइकिल बड़ा फैशन था एच घड़ी खरीदी इसने साढ़े सात की और जब कलाई के ऊपर बांध ही तो इतरा रहा है कि घड़ी वाला है घड़ी वाला है दूसरे भी टाइम पहुंचे और टाइम बड़े शौक से बताता था क्योंकि घड़ी किसी किसी के पास होती थी एक साल घड़ी ठीक चली एक साल के बाद कभी आगे हो जाए कभी पीछे हो जाए ये व्यक्ति टाइम मिलाए ठीक करे दो चार दिन ठीक चले फिर गड़बड़ दो चार दिन चले फिर गड़बड़ इसको क्रोध आ गया किसके ऊपर घड़ी के ऊपर गुस्सा आ गया और जब घड़ी के ऊपर गुस्सा आया तो घर पे आया घर पे आकर के पत्नी से कहा अमाम दस्ता है अमाम दस्ता है पत्नी ने सोचा कि कुछ चूर्ण बनाता होगा कूटता होगा पत्नी ने इसके सामने अमाम दस्ता रख दिया और इसने कलाई से साढ़े सात सौ रूपए की खोली और उसमें डाली और ऊपर से ठोक रहा है कि टाइम ठीक नहीं देगी किसके ऊपर क्रोध कर दिया नुकसान किसका कर बैठा क्रोध नित्य शह क्रोध भी व्यक्ति निश्चित रूप से सज्जनो माताओं नुकसान अपना ज्यादा करता है दूसरे का कम करता है और ये गंदगी है एक दो व्यक्ति और हैं उनको कल देख लेंगे कि दुखी व्यक्ति कौन होता है आत्मीक्षण करिएगा और आत्मीक्षण करते हुए अपने जीवन का विस्तार करिए अपने अंदर से दोषों को दूर करते हुए अपने आप को परिष्कार कर लेंगे निश्चित रूप से हमारा जीवन उज्जवल होगा थोड़ी सी बात पूछ करके कक्षा को विराम देते हैं पुरानी बात पूछूं या नहीं पूछूं? तंग हो लिए हुए लेकिन फिर भी मुझे तो कर्तव्य का पालन करना है कितने लोगों ने मान तोड़ा आज संख्या बढ़ गई संख्या बढ़ गई एक दिन है आपके लिए इस एक दिन में कल जब मैं बोलू तो एक भी हाथ में उठे आनंद की बात ज्यादा होगी एक दिन की मेहनत करके दिखा दीजिए बाकी आप बहुत अच्छे अनुशासन में चल रहे हैं। बहुत बढ़िया ठीक चल रहा है लेकिन एक दिन और है एक दिन में पूर्ण मौन करके दिखा दीजिए एक भी व्यक्ति न बोले ऐसा हो जाएगा तो बहुत बड़े आनंद की बात होगी अंतिम कक्षाओं का कल दिन होगा परसों समापन है ही कितनी कक्षाओं में आप लोग नहीं आए सभी कक्षाओं में जो जो नहीं आए वो हाथ खड़ा कर दें, कुछ सारे आया कीजिए कल का दिन है सभी कक्षाओं में आकर के इस शिविर का लाभ उठा लीजिएगा जिसको चाय नहीं मिली और न मिलने पर गुस्सा कितनों को आया और चाय भी मिली चाय को पी करके गालियां दी हो कि ऋषि उद्यान वाले क्या चाय बनाते हैं ऐसा भी होता होगा मन की चाय नहीं मिली हो चलिए अपने आप को देखिएगा और अपने आप को परिस्कृत करिए इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं ओम शम